कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के बारहवें चुके हैं तेरहवे मंत्र का विचार आज होना है ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत विचार होने पर भी यदि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता ऋण मनिठ शब्द अहम ब्रह्मस्मी प्रमात्मिका वृत्ति का लाभ नहीं होता तो जिज्ञासु के बुद्धि में चांचल्य नामक दोष विद्यमान है उसकी निवृत्ति का उपाय योग बताया गया दस और ग्यारह इन दो मंत्रों से और योग का स्वरूप बताते समय कहा गया कि योग है इंद्रिय मन और बुद्धि की निचेष्ट अवस्था लय रहित अवस्था कषाय रहित अवस्था तो लय कषाय तथा चेष्टा शब्दित विक्षेप से रहित अवस्था को इन तीनों के कहा जाता है योग, समाधि, वही निरिध्यासन की परिपक्व अवस्था है वेदांत की समाधि वेदांत का योग है निरिध्यासन योग के यानि निधिध्यासन के स्वरूप वर्णन में इंद्रिय मन बुद्धि का निर्व्यापार होना इसे सुन करके जिन लोगों के दृष्टि में इंद्रिय ग्राह्य वस्तु ही सत हैं इंद्रिय अग्राह्य वस्तु है नहीं उन वे लोग उपस्थित हो गए आक्षेप करते हुए कि यदि योग इंद्रिय मन बुद्धि की निचेष्ट अवस्था है तो वहां पर फिर ज्ञान की कोई सामग्री न होने से ज्ञान के साधन के अभाव में आत्मोपलब्धि आत्मज्ञान होगा ही नहीं तो फिर आत्मा है ये नहीं कहा जाएगा क्योंकि ज्ञान की सा, आ, सामग्री तो उनके दृष्टि में है इंद्रियों का सचेष्ट रहना अंतः बाह्य करणों का सब व्यापार होना अरयोग तो निर्व्यापार स्थिति है तो ऐसी स्थिति में तो शून्य ही हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आत्मा है ये नहीं कहा जा सकता ये जो शंका है आत्मा के असत्व तो विषयक इसका निराकरण करने के लिए बारहवें मंत्र से प्रारम्भ किया और ये कहा गया कि ये जो आप कह रहे हो कि आत्मा इंद्रिय अग्राह्य है ये तो ठीक है बारहवें मंत्र के पूर्वार्ध में यही कहा कि बाह्यकरण तथा अंतकरण से आत्मा का ग्रहण संभव नहीं है नहीं वो वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा तो भी इंद्रिय ग्राह्यता न होने मात्र से आत्मा असत है ये सिद्ध नहीं होगा आत्मज्ञान का साधन ये जो आत्मा का कार्य गृहमान जगत है ये इंद्रिय से गृहित हो रहा है तो जैसे पर्वत आदि में वन्हीं गृहित न होने पर भी वह का कार्य धूम को देख करके धूम के कारण रूप वन्नी का अनुमान से निश्चय होता है अनुमान प्रमाण वहां निश्चायक है ऐसे यहां पर भी इंद्रिय से ग्राह्य जो कार्यात्मक प्रपंच है यह निर्मूल नहीं होगा इसका भी कोई ना कोई कारण है और वह कारण कौन है तो प्रधान आदि जड़ जगत के कारण हो नहीं सकते शून्य से अभाव से भाव की उत्पत्ति हो नहीं सकती इसलिए जो चेतन है भावात्मक है वह जगत का कारण है परमात्मा यह जगत रूपी कार्य रूपी लिंग से ज्ञापित होगा आत्मा का अस्तित्व जगत का कारण परमात्मा विद्यमान है ये निश्चय होगा और ये निश्चय जिनको है उनको तो फिर ये जगत का कारण आत्मा है वह सोपाधिक आत्मा है तो कारण उपाधि से युक्त आत्मा का जो ग्रहण करते हैं जगत रूपी लिंग को देख करके कार्य रूपी लिंग को ज्ञापक को देख करके उसके कारण के रूप में आत्मा का ग्रहण करते हैं ये सोपाधिक आत्मग्रहण है कारण उपाधि से युक्त आत्मा का निश्चय है ये जिनके बुद्धि में हैं उन्हें कहा जाता है आस्तिक वेद जगत के कारण के रूप में परमात्मा को बताता है और वेदानुकूल युक्ति भी जगत का कारण परमात्मा है ये बताती हैं तो श्रुति और युक्ति के आधार पर जो लोग जगत के कारण के रूप में परमात्मा को स्वीकार करते हैं उनको कहा जाता है आस्तिक और उन आस्तिकों से अन्य भिन्न वे हैं नास्तिक वे हैं जगत का कारण वेद तथा वेदानुकूल युक्ति जिसको बता रही है परमात्मा को उसे न मान करके परमात्मा से अतिरिक्त को, शून्य को जगत का कारण मानने वाले उन्हें कहा जाएगा नास्तिक और उन्हें बारहवें मंत्र के उत्तरार्ध में ब्रुवतो अन्यत्र इस अन्यत्र सर्वनाम से लेना है उनमें तत्क उपलभ्य ये है आक्षे आक्षेपार्थ में चौथे पाद में कथम शब्द और उसने बताया कि तत् वो निरूपाधिक ब्रह्मस भाव कथम उपलब्ध थे तो निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप का बोध कैसे होगा वो अस्तिति ब्रुव तो अन्यत्र है जगत का कारण ब्रह्म नहीं है ऐसा मानने वाले कहने वाले उन्हें जब शुरू में जगत के कारण के रूप में ही ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो जिस ब्रह्म के स्वरूप बोध से मोक्ष होता है निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप बोध से व निरूपाधिक ब्रह्म स्वरूप लेना शब्द से कथम उपलब्ध थे क्या मतलब निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप का, का बोध कैसे होगा शुरू में कारण उपाधि सोपाधिक ब्रह्म का निश्चय जिनको नहीं है उन्हें निरुपाधिक ब्रह्म का निश्चय कैसे होगा नहीं हो सकता कथम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से इस प्रकार ये कहा इसका अर्थ ये निकला कि मोक्ष के साधन भूत निरुपाधिक ब्रह्मानुभूति के लिए शुरू में सोपाधिक ब्रह्म का कारण उपाधि ब्रह्म का जगत के कारण के रूप में ग्रहण करना आवश्यक है जगत का कारण ब्रह्म को छोड़कर के अन्य कोई हो नहीं सकता परमात्मा ही जगत का कारण है इस निश्चय पर पहुंचना जरूरी है ये निश्चय जिनका होता है उन्हें ही मोक्ष का साधन भूत निरूपाधिक ब्रह्मबोध होता है ये निश्चित हुआ इसे बताया जा रहा है तेरव्य मंत्र में तो तेरव्य मंत्र का अवतरण भाष्य है कि तस्मात अपोह असतवादी पक्षम आसुरम तस्मात यानी जिस कारण से जगत का कारण परमात्मा नहीं है ऐसा जिन नास्तिकों का मानना है उन्हें मोक्ष का साधनभूत निरूपाधिक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है जिस कारण से तस्मात उस कारण से मोक्ष के साधन साधनभूत निरूपाधिक ब्रह्मबोध के लिए आवश्यक हैं जो आसुर नास्तिक पक्ष है आसुर नास्तिक पक्ष माना गया जगत का कारण वेद जिसको बता रहा है उसे न मान करके ब्रह्म से अतिरिक्त किसी को जगत का कारण मानना ये है आसुर पक्ष इंद्रिय ग्राह्य वस्तु को ही है सम्मानना और जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उसे असत समझना ये आसुरों का मत है और ये जो आसुर पक्ष हैं इसे छोड़ करके श्रेयस काम जिज्ञासु को मुक्षु को चाहिए कि वेद जगत का कारण जिसको बताता है उसे ही जगत के कारण के रूप में पहले श्रद्धा से स्वीकार करें फिर मोक्ष का साधन निरुपादिक ब्रह्म भाव स्वयं ही सोपादिक ब्रह्म के अनुकंपा से हो जाता है इसलिए भगवान ने गीता में इसी श्रुति के को आधार बना करके ये कहा तेजाएवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशा आत्म ज्ञानदीपेन भास्वता तो यहाँ तेषाम शब्द से जगत के कारण के रूप में परमात्मा को जो ग्रहण कर रहे हैं और कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं हुआ करता इसलिए जगत की कोई भी वस्तु परमात्मा का ही कार्य होने से परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान है परमात्मा की सत्ता निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता वाली कोई भी वस्तु नहीं है सब परमात्मा का ही विवर्त रूप है ऐसा निश्चय जिनका है जिन्हें यहां पर अस्तित्व ब्रुवतह शब्द से कहा गया उन्हें गीता में तेषाम शब्द से लिया जा रहा है। और उन पर अनुकंपा करके अनुग्रह करके भगवान कह रहे हैं सगुन साकार जो स्वरूप है वो कह रहा है कि मैं उनके अज्ञानज तम का नाश करता हूं अज्ञानज तम है अनात्मा कार्यक्रम संघातादि में अहम अध्यास मम अध्यास मोह यही अज्ञानजतम है इसी मोह को कहा जाता है विपरीत ज्ञान अध्यास भ्रांति तो उनकी अहम अध्यास तथा मम अध्यास रूपा जो भ्रांति है उसे मैं नष्ट करता हूँ समूल नष्ट करता हूँ कैसे नष्ट करते हो तो आत्मभावस्थ होकर के अहम अज्ञानजम तम नासयामी आत्मभावस्थ आत्मभावस्थ होकर के नष्ट करता हूं आत्म होना है अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में मैं के रूप में निरुपाधिक ब्रह्म भाव का अभिव्यक्त होना वो हो जाता है आत्मभावस्थ होना तो यानी उन्हें मैं अपने पारमार्थिक स्वरूप का मैं के रूप में अनुभव कराता हूं वो प्रयत्न साध्य अनुभव नहीं है वस्तु तंत्र है वस्तु है यहां पर निरुपाधिक ब्रह्म भाव और वह निरूपाधिक ब्रह्म भाव स्वयं अभिव्यक्त हो जाता है मैं के रूप में उन साधकों के बुद्धि में और उस ज्ञान रूपी अत्यंत तेजस्वी दीप से बुद्धिस्त अज्ञानज तम शब्दित अहम अध्यास मम अध्यास समूल निवृत्त होता है ये मोक्ष का साधनभूत ब्रह्म ज्ञान है वो होता है श्रुति का जो मत है जगत ब्रह्म का कार्य है इसे स्वयं पहले अज्ञान अवस्था में श्रद्धा से स्वीकार करता है उसे ही मोक्ष का साधन भूत ब्रह्म साक्षात्कार होता है ये यहाँ पर तेरहवे मंत्र में श्रुति कह रही है तो तेरहवे मंत्र का उच्चारण कर लें अस्तित्यवोपलब्धव्य तत्व नोभस्वोपल तो ब्रह्म कहो परमात्मा कहो के दो स्वरूप पहो खेद सोपाधिकरूक कारण उपाधि है ब्रह्म कार्य उपाधि है जीव समष्टि समिउपाधि है ब्रह्मी उपाधि है जीव ये सोपाधिक स्वरूप है ब्रह्म के और उनमें एक निरुपाधिक स्वरूप है ब्रह्म का वो कार्य कारण शब्दित क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष नामक उपाधि से रहित विदित अविदित से अतिरिक्त उसे यहां पर बताया जा रहा है तत्व शब्द से ब्रह्म के निरूपाधिक स्वरूप को बताने के लिए यहां पर तत्व इस मंत्र में शब्द प्रयोग है और सत कहा जाता है पूर्व पक्षी की भाषा में सत है इंद्रिय ग्राह्य जगत और वो है उपाधि जिसकी वो है आ, जगत रूपी कार्य लिंग से ज्ञात होने वाला कारण उपाधि ब्रह्म उसे यहाँ पर अस्तिशब्दित्व अस्तित्व से यानी रूप से कहा जा रहा अस्तित्व रूप यानी रूप वो कारण रूप है सोपाधिक रूप निरूपाधिक रूप है तत्वभाव तो कहते हैं ब्रह्म को दोनों रूप से साधक जाने अस्ति इत्तेव अस्तिपलब्धव्य कह परमात्मा प्रकृत जो परमात्मा है नचिकेता का जिज्ञास्य यम के द्वारा उपदिश्यमान परमात्मा को अस्ति इत्तेव उपलब्धव्य मुक्षु को चाहिए कि वह सदरूप से गृहित करे सदरूप है सोपाधिक रूप कारण उपाधि रूप तो जगत का कारण ब्रह्म है, इस रूप से ही साधक ग्रहण करें अस्तित्व उपलब्धव्य जगत का कारण ब्रह्म नहीं है ये जो आसुर मत हैं जो मोक्ष से दूर से दूर ले जाता है उसे स्वीकार न करें एवकार का व्यावर्त्य है जगत का कारण ब्रह्म नहीं है अपितु सुन्यादि है जगत का कारण ब्रह्म नहीं है ये आसुर पक्ष अस्तित्व उपलब्धव्य इसमें कार का व्यावर्त है कार उसका व्यावर्तक है तो जगत के कारण के रूप में ब्रह्म को ग्रहण करें उपलब्धव्य का अर्थ है तो खाली जगत कारण के रूप से ही ब्रह्म को ग्रहण कर ले सोपाधिक रूप से ही उससे तो मोक्ष नहीं होगा तो कहते हैं तत्व भावे न उपलब्धव्य आत्मा ऐसे लगाना तत्व भावे नूपाधिके न स्वरूपे तो निरूपाधिक स्वरूप से भी परमात्मा उपलब्धव्य है ज्ञातव्य है तो परमात्मा को दो रूप से जाने जगत के कारण आत्मा को स्वपाधिक रूप से भी और निरुपाधिक रूप से भी कारण कार्य कारण विलक्षण रूप से भी परमात्मा को जाने ये अस्तित्व उपलब्धव्य तत्व भावे न परमात्मा उपलब्धव्य ऐसा उपलब्धव्य का देहली दीप न्याय से दोनों के साथ अन्वय है अस्तित्व के साथ भी और तत्वोभावे न के साथ भी उपलब्धव्य का अन्वय और आ, कर्ता के रूप में उपलब्ध व्य के मुमुख सुना तत्वजिज्ञा ऐसा तृतीयांत पद का अध्ययन करना कि मु, मुमुक्षु को यानी मोक्ष काम को चाहिए कि परमात्मा को जगत के कारण के रूप में भी स्वीकार कर लें और कार्य कारण से विलक्षण निरूपाधिक स्वरूप से भी उसे जाने दोनों रूप से जानना तो कहा दोनों रूप से जानना है तो इनमें से पह, पहले किस रूप से जानना है बाद में किस रूप से जानना है या कोई क्रम नहीं है कोई मुमुक्सु पहले निरूपाधिक रूप से जान ले फिर सोपाधिक रूप से जान ले कोई पहले सोपाधिक रूप से जान ले फिर निरूपाधिक रूप से जान ले या कोई निश्चित क्रम है परमात्मा की इन दो स्वरूपों को जानने का तो निश्चित क्रम बता रही है श्रुति कि उभयो हो उभ शब्द से लेना परमात्मा के जो दो रूप बताए गए हैं सोपाधिक रूप और निरुपाधिक रूप इन दो रूपों में से ये ष्टी हैं निर्धारण अर्थ में इसलिए अर्थ निकलेगा परमात्मा के सोपाधिक तथा निरूपाधिक दो रूपों में से प्रथम अस्ति इत्तेव उपलब्ध अस्थित उपलब तो शुरू में तो उसे परमात्मा को सोपाधिक रूप से ही जानना है जगत का कारण परमात्मा ही है परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है ये दृढ़ निश्चय बुद्धि में होना इसे माना जाता है अस्ति इस रूप से परमात्मा का लाभ हुआ ये निश्चय जिसको है उसको यहाँ पर अस्तित्व उपलब्ध शब्द से लेना है जि, जिसका ये दृढ़ निश्चय हुआ है जगत का कारण परमात्मा को छोड़कर के दूसरा कोई है नहीं परमात्मा ही जगत का कारण है ये निश्चय जिसका है उसे का मतलब शुरू में उसने जगत के कारण के रूप में सोपाधिक रूप से ही परमात्मा को जाना दो रूपों में से जिसने उसे ये उपलब्ध इस से इससे लेना वो जानने वाले को तो परमात्मा को परमात्मा के दो रूपों में से प्रथम जिसने जगत के कारण आत्मक सोपाधिक रूप से परमात्मा को जान लिया जिसने वह उसके लिए फिर क्या होता है तो तस् कृत्य ये लगाना अस्तित्व उपलब्ध से यानी उसके लिए तत्व भावो प्रसीदती तो जो तत्व भाव है यानी परमात्मा का निरूपाधिक स्वरूप है वह प्रसन्न होता है प्रसिदती का अर्थ है प्रसन्न होता है उस जगत का कारण परमात्मा है इस निश्चय पर जो दृढ़ है उसे परमात्मा का जो निरूपाधिक स्वरूप है वह प्रसन्न होता है का अर्थ है मैं के रूप में अनुभव में आता उसकी प्रसन्नता है आत्म रूप से अभिव्यक्त होना मैं के रूप में उसके अभिमुख होना तो तत्वभाव प्रसन्न होता है का अर्थ है मैं के रूप में उसके बुद्धि में अभिव्यक्त होता है इसलिए प्रसिद्धति का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे अभिव्यक्त होता है आत्मरूप से अभिमुख होता है उस परमात्मा उस साधक के बुद्धि में का मतलब निरुपाधिक स्वरूप का अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में अनुभव होता है सगुण परमात्मा अनुभव कराते हैं क्योंकि वे संसार में यदि कोई आत्म काम है आप है तो परमात्मा आप करते हैं जिनको सब कुछ उपलब्ध है कुछ भी प्राप्त नहीं करना है वो है आप्त काम उन्हें सब कुछ प्राप्त है और मान सम्मान आदि कुछ भी प्राप्त नहीं करना है पूजा आदि कुछ प्राप्त नहीं करनी है संसार में तृप्त है निर स्वयं अपने आप में वो मात्र परमात्मा है और उस परमात्मा को जिसने आप्तकाम परमात्मा को पकड़ लिया दृढ़ता से वो तो अस्तित्व उपलब्ध हो गया तो फिर वह आप्तकाम परमात्मा अपना दास बना करके नहीं रखना चाहता वो चाहता है कि इसे मैं अपने में मिला लूं, समुद्र अपने अंश किसी भी जल बिंदु को जल बिंदु रूप में रहने नहीं देना चाहता वह अपना जो अपरिचिन्न स्वरूप है समुद्र वह प्राप्त कराना चाहता है इसलिए उस जल बिंदु की स्वाभाविक समुद्र की ओर गति समुद्र कराता है किसी नदी नाले से मिल, मिलता हुआ समुद्र में खींच लेता है समुद्र ऐसे परमात्मा भी चाहते हैं कि जो निरूपाधिक स्वरूप है जीव का वही उन्हें प्राप्त हो उस दृष्टि से फिर जिसके बुद्धि में ये योग्यता आ जाती है निरूपाधिक स्वरूप को धारण करने की वह परमात्मा स्वयं ही फिर उसके निरूपाधिक स्वरूप को अपने मैं के रूप में अभिव्यक्त कराते हैं साधक के लिए अपने उसने रूपाधिक स्वरूप को ये यहाँ पर कहा कि तत्व भाव प्रसिद्ध थी शोपाधिक मय वहाँ तक रहेगी यदि अहंग्रह उपासना में भी सोपाधिक में धीरे धीरे वो समि सोपाधिक ब्रह्म की अहंग्र उपासना करता है यदि शांडिल्य विद्या कारण ब्रह्म की अहंग्र उपासना है ना हाँ। द्वैत बुद्धि नहीं हाँ? तो वहां सोपाधिक में जो उपाधि था उस उपाधि को हटाना है अहंग्र उपासना में जो कारण ब्रह्म की उपासना में तो कारण उपाधि से युक्त जो ब्रह्म है वो मैं हूं ये शांडिल्य विद्यादि में होता है वो अहंग्रह उपासना भी वहां पर थोड़ा सा भेद रहता है उपास्य और उपासक का इसलिए कहा गया ये तम इत प्रेत्य अभिसंभविता भेद हाँ यंचित भेद रहता है और जो फिर वेदांत चिंतन के माध्यम कृत उपास है कर्मा है का मतलब जिसके बुद्धि में से कर्म तथा उपासना से निवर्तिय मल विक्षेप नामक दोष चले गए हैं वह श्रवण मनन निधि श्रवण मनन से निवर्त्य जो प्रमाण विषयक असंभावना प्रमेय विषयक असंभावना नाम का दोष है उससे रहित हुआ लेकिन निधिध्यासन से निवर्त्य दोष शेष है उसे निधिध्यासन नामक साधन करना है निरूपाधिक ब्रह्म का मैं के रूप में अनुसंधान रो करते करते जैसे ही निधिध्यासन निवर्त्य दोष से रहित हो जाता है तो अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार होता है ये उस तत्व भाव का तत्वभाव शब्दित निरूपाधिक ब्रह्म का आत्म रूप से अभिव्यक्त होना उसे यहां पर यह बताया, उसमें अनुग्रह करता है सगुण इसलिए बारहवें अध्याय में भगवान ने कहा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैयावेशित चेतसाम इसमें मई शब्द से सगुण साकार स्वरूप लिया गया ग्यारहवें अध्याय में बताया गया जो विश्व रूप है उससे उपलक्षित सोपाधिक स्वरूप चाहे वो विराट ले लो वैश्वानर ले लो या हिरण्यगर्भ स्वरूप ले लो या शांडिल्य विद्या में कहा गया कारण ब्रह्म स्वरूप ले लो वैश्वानर स्वरूप विश्व रूप जो है गीता के ग्यारहवे अध्याय का उपलक्षण है जो उपास्य ब्रह्म बताया गया है सगुण ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म उसका सोपाधिक ब्रह्म के अवांतर जो भेद हैं उसमें से किसी भी एक स्वरूप में जिनका चित्त समावेश समाविष्ट हो गया मैयावेशित चेतसा उनके मृत्यु संसार सागर से उद्धारक बन जाता है वह सगुण साकार स्वरूप उनका उपास्य स्वरूप मृत्यु संसार सागर है जन्म मरण और उस जन्म मरण का जो हेतु है अविद्या काम कर्म इसका निवर्तक तत्वभाव शब्दित निरूपाधिक ब्रह्म का ज्ञान वह सगुण ब्रह्म करा करके फिर निवर्तक बन जाता जन्म मरण के हेतु तो काम कर्म का और अविद्या काम कर्म रूपी जन्म मरण के हेतु चले गए तो जन्म मरण समाप्त तो ये संसार सागर से उद्धार हुआ वहां तेषाम अहम समुद्धता में अहम है सगुन सागर स्वरूप तो हाँ हाँ यानी हाँ। भगवान भगवान के भगवान के दृष्टि में तो आ, एक ही है लेकिन आ, ये जो अज्ञानी जीव है और द्वैत को सत्य मानता है उनके दृष्टि में दो हैं इसलिए वो सोपाधिक निरूपाधिक दो कहा जा रहा है भगवान के लिए तो निरूपाधिक निरूपाधिक नु, है सोपाधिक की तो कल्पना है भगवान की दृष्टि में वो नहीं है। तो अस्तित्व तत्त्व अस्ती तो अब भाष्य को देखिए तो तस्मात तस्मापो असदवादी पक्ष आसुरम ज्ञान मुमुक्ष को प्राप्त करना चाहिए अस्थि रूप से यानी सदरूप से सदरूप से का मतलब जगत का कारण ब्रह्म है इस रूप से सोपाधिक रूप से सदरूप है सोपाधिक रूप सत सत्कार्यो बुद्धियादि उपाधि तो ये आत्मा के विशेषण है सत कार्य सत कार्य है उपाधि जिसकी ऐसा जो ब्रह्म स्वपाधि ब्रह्म वो कौन है उपाधि तो बुद्धिदि तो बुद्धियादि उपाधि वाला जो ब्रह्म है वह शुरू में अस्ति अस्थित उपलब्धव्य है बुद्धि आदि में आदि शब्द से बुद्धि उपाधि तो है ही है और बुद्धि तो सूक्ष्म कार्य है और आदि शब्द से अक्षर को लेना बुद्धि तो अक्षर उपाधि है ना आदि शब्द से अक्षर को लेना बुद्धि है विदित और अविदित है कारण तो कार्य कारण उपाधि जो ब्रह्म है वो है सत और उसी रूप से ब्रह्म को जाने रूप से यदा तू इसका उत्तरण है टीका में सोपाधिकस्य आत्मनो ज्ञात मुक्ति असंभवात निरूपाधिक्ञाया इति तो जो सोपाधिक आत्मस्वरूप है उस आत्म स्वरूप के ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है उससे तो संसार संसारात पाती जो मुक्ति है चार प्रकार की सालोक्य सामिप्य सायुज्य सा, रूपा। सालोक्य, रूपाप्य सा, सायुज्य और सारूप्य ये ये चार प्रकार की मुक्ति है ना लोकांतक पाती वो होती है सार्टी को ही कहा जाता है ये सायुज्य सायुज को सार्टी कहते हैं नहीं तो पांच हो जाएगी ना तो निरुपाधि सोपाधिक ब्रह्मज्ञान से मोक्ष नहीं होता जो कैवल्य रूप से अवस्थान रूप मोक्ष है मुक्ति है, वो नहीं होती इसलिए मुमुक्षु को निरूपाधिक ज्ञानायापी प्रयतित व्यम निरुपाधिक ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए निरुपाधिक ब्रह्म भाव के लिए प्रयत्न क्या है वो जो योग बताया यहां पर वो और ईश्वर का अनु ईश्वर के अनुग्रह की प्रतीक्षा अलग कोई दूसरा प्रयत्न नहीं ये बुद्धि मन को आत्मस्थ करके कोई चिंतन न करना ये सतर्क हमेशा रहना यही प्रयत्न है तो प्रयतितव्यम इत्याह इस अभिप्राय से भास्कर भगवानी लिखते हैं कि यदा तू रहितो अविक्रिय आत्मा नास्ति कार्य कारणव्यतिरेक नास्ती वाचारंभ विकारोणेय मृत्ति इति श्रुते तदा तस्य तस्पीक अलिंग से सदसदादी प्रत्यय विषय आत्मन भवति तो ये कहा गया कि जब यदा तू तदरहितो तद्रहित में तद शब्द का अर्थ है बुद्धियादि उपाधि और उपाधि रहित आत्मा होता है तो निर्विकार आत्मा अभिक्रिया निर्विकार और जो कार्य कारण कार्य रूप उपाधि है उसके विषय में कहते हैं कि कार्यंच च कारण व्यतिरेकन नास्ती कार्य की कारण से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं क्योंकि श्रुति बताती है मनम विकारो नामध्येयम विकार का अर्थ है कार्य और वह वाचारम वाचारंभन है का कल्पित है नाम मात्र है और सत्य क्या है तो मृत्यु का इत्यो सत्य मैंने कारण ही सत्य है यह श्रुति कार्य की कारण से अलग तीनों अवस्था में सत्ता का निषेध कर रही है और तदा तो जब कार्य का निषेध हो जाएगा तो का, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से कार्य दिख रहा है वह बिना कारण के हो नहीं सकता इसलिए कारणत्व तो उपाधि की कल्पना की थी वह कारण ब्रह्म को छोड़कर के दूसरा कोई नहीं तो जब कार्य ही नहीं है तो फिर कारण उपाधि भी की कल्पना छूट जाती है जब तक जिस साधक को कार्य दिख रहा है मंद मध्यम अधिकारी को उसी को कहा कि ब्रह्म कारण है और फिर कार्य कारण से अलग है ही नहीं जिसके दृष्टि में तो फिर विवर्त कारणवाद में फिर विवर्त जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान ही अधिष्ठान है कार्य कारण भी नहीं है तो निरूपाधिज्ञाया हाँ, क्या कारण कार्य व्यतिरेक नृत्ति का सत्यमित श्रुते तदा तस्य अलिंग से जो अलिङ्ग अलिंग व्यापको अलिङ्ग का था न सर्वांतरयामित्व दिखाते समय वो जो तो अलिंगा आत्मा है उसका तो ज्ञापक कार्य भी नहीं रहेगा फिर निरुपाधिक का कोई कार्य नहीं है वो कार्य कारण से विलक्षण है तो कारण उपाधि ब्रह्म का ज्ञापक लिंग है कार्य जगत और जब जगत की कोई सत्ताई नहीं है अलग तो फिर वो अलिंग बन जाता है मतलब तो निरुपाधिक है वो फिर अनुमेय नहीं है वह तो श्रुति से अनुभव आ, अनुभव योग्य है श्रुति से उसका अनुभव होगा श्रुतिय गम्य है तो सद असदादि प्रत्यय विषयत्ववर्जित वर्जितस्य निरुपाधिक जो ब्रह्म है तद विषयक उसका सत्व न प्रत्यय भी नहीं होगा प्रत्यय ने ज्ञान उस गीता के तेरहवें अध्याय में ज्ञेय वस्तु का निरूपण करते समय कहा ज्ञेय यद तत्त प्रवक्षा यश ज्ञावा से अशुभात ज्ञेय का प्रवचन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की और कहा गेय क्या है न सत न सत असद उच्यतः अनादिमत परम ब्रह्म न सत तद असद उच्यतः उसे सत तथा असत नहीं कहा जा सकता सत्यो तो कहा जाता है लोक में इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ को लौकिक प्रमाण से ग्राह्य जो है उसे सत कहते हैं ऐसा सत्य लोक में जैसा सत कहा जाता है जिसको ऐसा सत भी निरुपाधिक को नहीं कहा जाता तो फिर असत होगा वंध्या पुत्र के तरह तो कहा न तद असद उचित वो तो सत्प्रत्यय असत प्रत्यय से वर्जित है वो उसका सत्वना भी ज्ञान नहीं होगा असत्व भी ज्ञान नहीं होगा अहंतया ज्ञान होगा सत्वे न ज्ञान होता है दृश्य का अनात्मा का इदम वस्तु का वह इदम नहीं है इसलिए सद असत प्रत्यय वर्जित है और सद तो वर्जित भी है सत्वे नसत्वे नही बनेगा ऐसा जो निरुपाधिक आत्मा है उस आत्मा का तत्व भावती वो तत्व भाव यानी पार्थिक स्वरूप निरूपाधिक स्वरूप वो है और तेन स्पेण आत्मा उपलब्धव्य तत्व भावना च आत्मा उपलब्धव्य तेन शब्द से लेना तत्व भावना को तत्व भावात्मक जो स्वरूप है यानी निरुपाधिक जो स्वरूप है उस रूप से भी आत्मा को मुमुक्षु जाने तो इन दोनों में से पहले किसको जाने बाद में किसको जाने तो इसलिए कहा उभयो अस्तित्व उपलब्ध से तत्व भाव इसे क्रम बताया जा रहा है उसका व्याख्यान है क्रम बोधक श्रुति के शब्दों का भाष्य में व्याख्यान हो रहा है उभयो इत्यादि से भाष्य व्याख्यान रूप की अवतरण टीका टीका है इसे देखिए को सोपाधि के स्त्रीभूतस्य तद्वार लक्ष्य पदार्थावगमे सती क्रमण वाक संभाव्यतें इत्या तत्रापि उभयो इत्यादिना। तो कहते हैं सोपाधिक ब्रह्म स्वरूप में जो स्थिरभूत है का मतलब जगत का कारण ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त प्रधानादि या शून्य नहीं है या स्वभाव से जगत रूपी कार्य नहीं हुआ है कालादि कोई भी कारण नहीं है ब्रह्म ही इस जगत का कारण है इस दृढ़ निश्चयवान को कहा जा रहा है यहां पर सोपाधि के प्रथम स्त्रीभूत शब्द से ये जो सोपाधि सोपाधिक लक्षार्थ फिर कहते तद्वारे नक्ष लक्ष्य लक्ष पदार्थ अवगमे सती तो तद्वारे न सोपाधिक जो स्वरूप है उससे लक्ष्य का निर्धारण होने पर लक्षार्थ अवगम सती तो तत्पदार्थ तम पदार्थ का लक्षार्थ निर्धारित होने पर उन दोनों पदार्थों के लक्षार्थ का एकत्रुप जो वाक्यार्थ है वह अनुभव में आता है इसे कहते हैं कि प्रथम जगत के कारण के रूप में ब्रह्म में निश्चित हो गया फिर उसके द्वारा लक्षार्थ को जान लिया और फिर क्रमेण वाक्यार्थ अवगति वाक्यार्थ है लक्षार्थ का एकत्व तुम पदार्थ तत्पद तुम पद लक्षार्थ, तत्पद लक्षार्थ का अभेद ये वाक्यार्थ हैं और उसका उसकी अवगति है अनुभव तो वाक्यर्थ अनुभव होता है क्रम से का मतलब अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभव होता है। इसे कहा जा रहा है कि तथा उभयो सोपाधिक निपाधिको अस्तित्व तत्व भाव हो उभयो शब्द का अर्थ कर दिया जो अस्तित्व और तत्व भाव शब्दी तो सोपाधिक निपाधिक ब्रह्म स्वरूप है उन स्वरूपों में से प्रथम सोपाधिक स्वरूप को जानना है तो उभयों में जो ष्टी है वो निर्धारण अर्थ में षी ये कहते हैं निर्धारण में से प्रथम क्या करना है निर्धारण अर्थ में दोनों होती है यहाँ ष्टी है तो पूर्वम अस्ति इत्तेव उपलब्धस्य से तो शुरू में सोपाधिक रूप से जाना हुआ जो आत्मा है तो सत्कार्य उपाधि कृत अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्धस्य अस्तित्व उपलब्धस्य का मतलब अर्थ कर रहे हैं कि सत्कार्य उपाधि अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्धस्य तो सत्कार्य है ये जो आ, जगत इंद्रिय ग्राह्य जगत सतकार इंद्रिय ग्राह्य और सत्य इंद्रिय ग्राह्य जो कार्यात्मक पृथ्वी आदि हैं वो है उपाधि जिसकी उसे सत्कार्य उपाधि शब्द से लेना वो कौन है वो है आ, कारण ब्रह्म सत्कार्य उपाधि है अन्य पदार्थ सत्कार्य उपाधि में समास होने से अन्य पदार्थ हो जाएगा कारण ब्रह्म और वो कारण ब्रह्म में रहने वाला जो कारणत्व धर्म है उस कारणत्व रूप से तो उपाधि कृत यानी उस कारणत्व से होने वाला जो अस्तित्व प्रत्यय यानी जगत का कारण ब्रह्म है ब्रह्म के अस्तित्व विषयक निश्चय हाँ, वो हो गया अस्तित्व प्रत्यय शब्द से ग्राह्य जगत का कारण ब्रह्म है ये निश्चय और इसी रूप से उपलब्ध जो आत्मा यानी निश्चित जो आत्मा उपलब्ध कार्य निश्चित इस निश्चय का विषय भूत जो आत्मा इस रूप से निश्चित हुआ है आत्मा जिसको साधक को तो उसका क्या होता है कहते पश्चात प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि रूप आत्मन तत्व भाव तो सोपाधिक रूप से ज्ञात आत्मा का जो निरुपाधिक स्वरूप है उपाधि रहित स्वरूप है वह तत्व भाव शब्द से कहा जा रहा है वो कैसा है तो विदित अविदिता अविदिताभ्याम अन्य कारण रूप उपाधि से विलक्षण वो पुरुषोत्तम है और अद्वै स्वभाव वह एक रूप है भिन्न भिन्न नहीं है और नेति नेति अस्थूल अनानु अरस्व अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट ये सब श्रुतियाँ हैं परमात्मा के निरूपाधिक स्वरूप का निरूपण करने वाली इन श्रुतियों के द्वारा निरूपित जो निरूपाधिक स्वरूप है वह प्रसीदती प्रसीदति का अर्थ करते अभिमुखी भगवती आत्म प्रकाशनाय भगवती के पास जो पूर्ण विराम का चिन्ह है कि आत्म प्रकाशनाय के पास है वो आत्म प्रकाशनाय के पास होना चाहिए और भवती में इकार दीर्घ है कि रस्व है हाँ इसमें दीर्घ छपा है पुराने वाले में वो रस्व होना चाहिए और वो पूर्ण विराम का चिन्ह आत्म प्रकाश के पास आत्म प्रकाशन ने अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञापन करने के लिए अनुभव कराने के लिए उस साधक को जिसके अंदर निरुपाधिक स्वरूप का अनुभव करने की योग्यता आ गई है उस साधक को अपने निरूपाधिक स्वरूप का अनुभव कराने के लिए निरूपाधिक आत्मा का निरूपाधिक स्वरूप प्रस, प्रसन्न होता है प्रसन्न होता है का अर्थ है अभिमुखी भवती है और प्रसिद्धि का करता है तत्व भाव हा? और उसका प्रसन्न होना है अभिमुख होना प्रसन्न होने का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का आलम्बन बनना उस वृत्ति में आत्म रूप से अभिव्यक्त होना हाँ हाँ इसलिए प्रसिद्धति का अर्थ निकाला कि अभिमुखी भवती वो अभिमुख होता है किसके लिए तो आत्म प्रकाश अपने आ, आत्म प्रकाश है वो तो चेतन ही है स्वयं प्रकाश उसका आत्म प्रकाश हो जाएगा आभाना जो आवरण उसकी निवृत्ति अभाना तो पादक आवरण की निवृत्ति के लिए वह जिस वृत्ति से अभाना पादक आवरण की निवृत्ति होती है उस वृत्ति में मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है यह प्रसिद्ध का अर्थ निकलेगा तो अहम् ब्रह्माष्टमी इत्याक प्रमाशय आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है तो आत्म प्रकाशनाय का अर्थ निकलेगा आभानापादक आवरण की निवृत्ति के लिए वो निरुपाधिक स्वरूप अहम् ब्रह्मास्मि इस में अभिव्यक्त होता है ये उसका अभिमुख होना है जब तक वह अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त नहीं होगा तब तक आवाना पादक आवरण निवृत्त नहीं होगा उस वृत्ति का आलम्बन बनेगा वो वृत्ति फिर वृत्तिस्त चैतन्य कहो या वृत्ति कहो आवानापादक आवरण को निवृत्त करेगी यह जड़ है संसार वृक्ष की आभानापादक आवरण जिसको वो निरुपाधिक स्वरूपमय के रूप में अनुभव में आ रहा है उसके लिए तो संसार है ही नहीं जिसको नहीं अनुभव में आ रहा है उसी के लिए संसार है तो उसका जो आभानापादक आवरण है निरुपाधिक स्वरूप का मैं के रूप में जो अज्ञान है ये अभानापादक आवरण है ये मूल जड़ है ये जड़ जब तक रहेगी तब तक संसार वृक्ष बना रहता है और इस जड़ को उखाड़ने वाला है अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कारात्मक ज्ञान वृत्ति कहो या वृत्तिथ चैतन्य कहो इसलिए त्रिशंकुर ऋषि ने कहा अहम वृक्षस्य से रे रेरीवा मैं इस संसार वृक्ष का रेरीवा हूँ रेरीवा का अर्थ है उखाड़ने वाला उच्छेदक उच्छेदक कैसा है उसे जड़ को छोड़कर के ऊपर ऊपर आरे से काटने वाला नहीं जड़ सहित उखाड़ने वाला वो जड़ है अभानापादक आवरण और उस अभानापादक आवरण में आवरण का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार रूपा जो वृत्ति है उस वृत्तिस्त जो निरुपाधिक आत्मस्वरूप है वह ज्ञात ब्रह्म हुआ वह ज्ञात ब्रह्म, वह ब्रह्म संसार वृक्ष के जड़ को उखाड़ता है इसलिए उन जब त्रिशंकुर ऋषि कह रहे हैं कि मैं संसार वृक्ष का उत्सदक हूं तो उस समय उनका मैं के रूप में निरुपाधिक वो ब्रह्म में वो लक्ष्य है वो उसे मैं समझ करके कह रहे हैं कि मैं इस संसार वृक्ष का रेरीवा हूं उत्सदक हूं तो तत्व भाव प्रसिदती तो आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप प्रसन्न होता है का है अभिमुख होता है अभिमुख होता है किस लिए तो आत्म प्रकाशन यानी अभाक आवरण की निवृत्ति के लिए किसके अभानापादक निवृत्ति के लिए आत्म आत्मभाव निरूपाधिक आत्म स्वरूप अभिव्यक्त होता है तो कहते पूर्व अस्ति इति उपलब्धवत तो प्रथम सोपाधिक रूप से ब्रह्म को जान लिया जगत कारण के रूप में जिसने जिस साधक ने उस साधक के आभानापाधक आवरण की निवृत्ति के लिए निरुपाधिक स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का आलंबन बनता है यह तत्व भाव का प्रसन्न होना है चौदहवे मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे अच्छे एक टीका में वाक्य इसको देखिए ये जो सतकार उपाधिकृत अस्तित्व प्रत्यय न उपलब्ध सामासिक पद है ना कहीं एक समास हुए हैं उसका विग्रह करके बता रहे है टीकाकार कि सद यानि उपलब्य सत्कार्य में सत शब्द का अर्थ करते हैं उपलब्य मानम यानी इंद्रिय से इंद्रियादि लौकिक प्रमाण से जो गृहित हो रहा है उसे सत कहा जाता वो है वो कौन है कार्य यानी ये पृथ्वी आदि जगत और कार्य उपाधि वो अन्य पदार्थ हुआ कारणत्व कारणत्व तत्कृतो यो अस्तित्व प्रत्यय और तजन्य जो अस्तित्व प्रत्यय है आ, अस्त, अस्तित्व प्रत्यय है जगत का कारण ब्रह्म ही है इसे कहा जाएगा इस कारण तो उपाधि से जन्य अस्तित्व प्रत्यय ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कोई जगत का कारण नहीं है ब्रह्म ही जगत का कारण है इस निश्चय को कहा जा रहा है सत्कार्य उपाधिकृत अस्तित्व प्रत्यय और उस अस्तित्व प्रत्यय से उपलब्ध आत्मा का मतलब जगत के कारण के रूप में आत्मा का निश्चय तो अस्ति पर आत्मा इति कारणत्वात अस्ति पर आत्मा इति जगत का कारण होने के कारण परमात्मा है परमात्मा नहीं है ऐसी बात नहीं ये कार्य है जगत अनुभव में आ रहा है इसका कोई न कोई कारण है और वो कारण कौन है कारणत्व तो किस में है जिसमें कारणत्व तो है वो है तो जगत का कारण तो परमात्मा में है इसलिए कारणत्वात्त पर, परमात्मा अस्ति कारण होने के कारण परमात्मा हैं और तेन उपलब्धस्य ये प्रत्यय हुआ कारणत्वात अस्ति परमात्मा इति प्रत्यय और तेन याने तेन प्रत्येन जगत कारणत्व रूप जो प्रत्यय है उससे उपलब्ध तो जगत कारण के रूप में परमात्मा का निश्चय जिसको हुआ है या जगत कारण रूप निश्चित जो परमात्मा उसका जो तत्व भाव है उस परमात्मा का जो तत्व भाव है वह तत्व भाव है निरूपाधिक स्वरूप वह प्रसिदती जिसको स्वपाधिक रूप से निश्चित है परमात्मा उसके लिए उसके मोक्ष के साधन के रूप में निरुपाधिक स्वरूप का बोध होता है चौदहवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं